पंडित नूतनजलधल गोपवधटीपुलचौराय तस्म कृष्णा नम संसारमुह शंकरचार्य केशव बागरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे पुनः पुनः श्वरो गुरुरात्मेद विभागिने व्यम व्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम द्रव्यबंत द्रव्यम् द्रव्यत्व तो जाति सिद्ध होने से द्रव्य का लक्षण सिद्ध होगा इसलिए द्रव्यत्व तो जाति सिद्ध करने के लिए कहा गया जहाँ समवायन कार्य वहाँ तादात्म्य न द्रव्यम कोई भी कार्य के प्रति तादात्म्य न द्रव्य ये, ये कारण होगा तादात्म्य द्रव्य कारण होगा पूर्व पक्ष कहा कि इसमें कोई प्रमाण नहीं है माना भाव सिद्धांत कहा कि अगर तादात्म्य ने द्रव्य को कारण नहीं मानेंगे तो तंतुरूप नील तंतु रूप कोई भी नील हो कुछ नंतु रूपों में पट रूप उत्पन्न होने का ये आपत्ति होगी क्योंकि तंतुरूप स्वसमवायी समवेतत्व संबंध न आकर के पट में रहेगा और पट में पट रूप उत्पन्न होना है अगर आप न द्रव्य अर्थात पट को कारणत्व न निश्चय नहीं करेंगे तब स्वसमवायी समवेतत्व तो सम्बन्ध है न तंतुरूप जहां रहेगा तंत रूप तंत्रुपो में भी रह जाएगा वहीं पट रूप उत्पन्न होने का ये दोष आएगा तो गुरुपक्ष उसके लिए कह दिया कि स्व समवायी समवेत द्रव्य तो संबंध है न कारण कहेंगे तो सिद्धांतिका एक ही बात है आप तादात्म्य द्रव्य को कारण मानिए अथवा द्रव्य को कारण कोटि में कारणता अवच्छेद कारणता अवच्छेद संबंध कोटी में ले लीजिए द्रव्य तो तो कैसे भी घटकत्व न रहा इसलिए पूर्व दूसरा दोष दिखा रहा है कि कार्यत्व तो से कार्यता अवच्छेदक तो गौरव कार्यता का अवच्छेद कार्य तो नहीं होगा अर्थात तत्त कार्य कारण भाग लेना पड़ेगा और दूसरा चीज है कि काली के संबंध पटत्व ये कार्यता का अवच्छेद हो जाएगा पटतत्व तो सभी कार्य में रह जाएगा काली के संबंध और अभी कालिक संबंध न पटत्व को, को कारणता अवच्छेद को कहेंगे अथवा द्रव्यत्व को कारणता अवच्छेद को कहेंगे ये विनिगमन विरह दोष होने से सिद्धांत ही कह दिया कि ठीक है अब कार्य का समवाय कारणता कार्य का समवाय कारण उसमें कारणता कारणता का अवच्छेदक द्रव्यत्व ये जो कहते थे अभी नहीं कहेंगे कार्य को नहीं कह करके कहेंगे संयोग का जो समवायिक कारण कारण था को होगा पहले कार्यम प्रति समवायिक कारणता अवच्छेदों को कहते थे अभी संयोग प्रति कहेंगे अच्छा इसमें संयोग को क्यों कहे कहे रूपों को कह सकते थे रूपों के कार्य है उसका समवायिक कारण द्रव्य होगा तो कहते रूप सभी द्रव्य में नहीं रहेगा और संख्या इत्यादि के हैं तो संख्या इत्यादि कहीं नित्य हो जाएंगे कार्य नहीं होंगे संयोग किन्तु सर्वदा कार्य ही होगा अर्थात तो सिद्धांतिका अभी कहना है कि संयोगत्व अवच्छिन्न कार्यो प्रति द्रव्य ही कारण होगा उसके लिए एक अनुमान कल विचार कर रहे थे हम लोग क्या है वो अनुमान समवाय सम्बंधा अवच्छिन्न समवाय संबंधा अवच्छिन्न संयोगत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित आध्यात्मिक संबंध आवच्छिन्न किमनिष्ठ कारण था द्रव्य निष्ठ किंचित धर्म आवच्छिन्न तो ये जो कारण था जैसे घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपाल निष्ठ तो जो भी कारणता होगा वो किसी धर्म से अवचिन्न होगा तो यहाँ भी द्रव्य निष्ठ वो भी किसी धर्म से अवच्छिन्न होगा तो वही धर्म हो जाएगा द्रव्यत्म इस प्रकार के दे रहे सिद्ध कर से सिद् करने से क्योंकि पदार्थ दिखता है इसी में ही संयोग होता है ये पदार्थ दिखता है जैसे भूतलो हमको दिखता है और उसमें ये घटर रहा तो ये पदार्थ तो दिखता है हमको दिखने से कह दिया कि इसी पदार्थ में अर्थात हम उसको द्रव्य नहीं कहेगा भूतलो कह दीजिए जिसमें संयोग दिखता है अर्थात तो संयोग का अधिकरण जो होता है संयोग का अधिकरण अर्थात संयोग का संबंधी जो होता है वहां द्रव्य कह रहे क्योंकि अभी हमको द्रव्य निश्चय नहीं हुआ है इसलिए हम द्रव्य शब्द वहां व्यवहार करने का तात्पर्य है कि जिसमें हमको संयोग दिख रहा है वो पदार्थ को लेना है अच्छा अभी पूर्व पक्ष कहा कि संयोगत्व अव तो अच्छि प्रति द्रव्यत्व संवाय कारण नहीं मानेंगे क्यों कहते तत्त कार्य कारण लेना पड़ेगा अर्थात तो तंतुनिष्ठ संयोग के प्रति तंतुत्व कारण होगा आप कहेंगे कि संयोगत्व संयोगत्वावच्छिन्न सफल संयोग इस प्रकार की नहीं होगा तत्व लेना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा तंतु में होने वाला संयोग के प्रति आप अगर द्रव्य कारणों कहेंगे तो कपाल कारण हो जाएगा इसलिए तत्व कार्य कारण भाव कहना पड़ेगा पूर्व पक्षी कह रहा है संयोगत्वावच्छिन्हों प्रति द्रव्यत्व समवाय कारण माना भाव द्रव्यत्व द्रव्यो को समवाय कारण नहीं कह सकते इसे तत्द व्यक्ति समवैत सतसाम प्रति तत्द व्यक्तित्व समवाय कारणत्व आवश्यकतया तत्द व्यक्ति समवेत तत्द व्यक्ति मान लीजिए कपाल कपाल समवेत सत सामान्य अर्थात सत्ता वाला जो हो जाएगा सामान्य कार्य मात्रम यहाँ हमारा सत्ता वाला हो गया संयोग ये संयोग को तो हम यहाँ लेते हैं कार्य कोटि में कारियों मात्रं। कारियों मात्रं तो तत्त व्यक्ति समवेद कार्यमात्र सत सामान्यम अर्थात कार्यमात्र कार्यमात्र अर्थात संयोग मात्र सकल संयोग को यहाँ कार्य लेते हैं तो व्यक्ति कहने से मान लीजिए तंतुनिष्ठ जो संयोग उसके प्रति तत्व व्यक्ति अर्थात तंतुत्व कपाल अनिष्ठ संयोग के प्रति कपाल कपालण हो जाएगा पूर्व कहता है इसलिए संयोगत्वावच्छिन्न प्रति द्रव्यत्व कारण होगा ये सिद्ध नहीं होगा पूर्व कहा आवश्यकतया गुणाद तद उत्पाद असंभवात तो अभी कहेंगे कि तंतु संयोग के प्रति तंतुत्व कारण होगा कपाल संयोग के प्रति कपाल कपालत्व कारण होगा इस प्रकार की कहने से कहते हैं गुण में अभी संयोग उत्पन्न नहीं हो जाएगा क्योंकि गुण में संयोग उत्पन्न होता है इस प्रकार नहीं दिखता है तंतु में संयोग होता है तंतु संयोग होता है अगुणादो तद उत्पाद तद अर्थात संयोग संयोग उत्पाद असंभवात्कार तो पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत कहता है तो आप कहते कि कार्यत्व कार्यता का अवच्छेद नहीं होगा आप तंतु संयोगत्व इसको कार्यता का अवच्छेद कहेंगे कपाल संयोगत्व इसको कार्यता का अवच्छेद कहते हैं सिद्धांत कहता है कि कार्य मात्र वृत्ति जाते हैं कार्यता अवच्छेदक तो नियम कार्यता का अवच्छेदक वही होगा जो सकल कार्यो में रहेगा अभी आप कार्यों को सब नाना कर रहे हैं एक तंतु का संयोग एक कपाल का संयोग तो कपाल संयोग निष्ठ कार्यता कहते हैं उसके प्रति कपालोत्वे न कारण होगा तो कार्यता को आप ऐसे छोटा अर्थात विभाग नहीं करना चाहिए सकल कार्यता मतलब सकल कार्य अनिष्ठ कार्यता तो सिद्धांत ये कह रहा है कि मात्र वृत्ति जाती जाते है कार्यता अवच्छेदको तो नियम कार्यता का अवच्छेद वही होगा जो सकल और कार्यो में रहेगा तो अभी आप कहते हैं कि तंतु संयोग हो गया कार्य और उसके प्रति तंतुत्व कारण कहेंगे तो तंतु संयोग अगर कार्य कहेंगे तो तंतु संयोगत्व तो ये कार्यता अवच्छेद का होगा किंतु हमारा यहाँ कार्य कहने से सकल संयोग को लेना है तो सकलों संयोग को लेने के लिए कहते हैं कार्य मात्र वृत्ति जाति अर्थात तो सकल संयोग में रहने वाला जाति हो जाएगा संयोगत्व तो। इसलिए संयोगत्व तो ही कार्यता अवच्छेद को होगा तो संयोगत्व तो अगर कार्यता अवच्छेद को होगा तादृश कारणत्व से अगर संयोगत्व अवच्छिन्न कार्यता होगा तो फिर द्रव्यत्व अवच्छिन्न कारणता होगा तंतु संयोगत्वावच्छिन्न कार्यता होगा तो तंतु तंतुत्वावच्छिन्न कारणता हो जाएगा तंतु तंतुसयोगों को कार्य लेंगे तो तंतु कारण हो जाएगा अगर सकल संयोग को कारण लेंगे सकल संयोग को कार्य लेंगे तो द्रव्य मात्र फिर कारण हो जाएगा कार्य तो रहेगा कार्य तो रहेगा सर्वत्र किंतु अवच्छेद कार्यता का अवच्छेद घटनिष्ठ कार्यत्व कार्यता का अवच्छता नहीं होगा जब आप कहेंगे कि तंतु संयोग कार्यता तो यह कार्यमात्र कार्यता हुआ कार्यमात्र निष्ठ नहीं हुआ तो सिद्धांत कहता है कि हम कार्यमात्र निष्ठ कार्यता के प्रति जो कारण होगा कह रहे हैं आप तत्प्रति कह रहे हैं नहीं होगा नहीं होगा वहां कार्यता को हम इतने मात्र निष्ठ कार्यता कहते हैं तंतु संयोग कार्य है उसमें कार्यता रहेगी रहेगी किंतु वो तंतु संयोग संयोगिष्ठ कार्यता कहेंगे किंतु सिद्धांत यहां कह कि कार्य मात्र निष्ठ जो कार्यता होगा अर्थात सकल कार्य में रहने वाला कार्यता आप केवल एक कार्य में रहने वाला कार्यता लेंगे उसके प्रति एक आपका कारण हुआ किंतु तो सकल कार्य में रहने वाले जो कार्यता होगा तो उस कार्यता के लिए ही द्रव्य मतलब द्रव्यवचे में कारणता होगा एक एक करण मतलब पूर्व पक्षी तत्त कहता था सिद्धांत किंतु तो कह रहा कि अर्थात सकल कार्य को लेना पड़ेगा संतुष्ट तो संयोग भी आ जाए हाँ आ जाएगा ना ना ना यहाँ नहीं आएगा क्योंकि आप यहाँ कार्य शब्द से किस को लिए तो तो है तो स... अच्छा। के के तो तो ना? ना। संयोग समवाय समवायिक कारणता अवच्छेद कत्या अर्थात सकल संयोगों के ही आप लिए है यहाँ संयोगत्व अवच्छिन्न ऐसे कहें मतलब कार्य मात्र तो अच्छा आप कहते हैं कि कार्य मात्र अर्थात सकल कार्यो को लेना है न यहाँ संयोगत्व अवच्छिन्न समवाय कारणता अवच्छेद कतया संयोग से कारणता अवच्छेद ले रहे हैं सकल कार्य मात्र का नहीं है अच्छा ठीक है हमको समझना है गलत तो यहाँ कार्य मात्र वृत्ति जाति जो दिया है कार्य कहने से संयोग को लेना है क्योंकि हम अभी लक्षण कर रहे हैं कि संयोगत्व तो अवच्छेद न कार्यता निरूपित तो इसलिए संयोग मात्र को कार्य लिया जाएगा कार्य मात्र वृत्ति जाते है कार्यता अवच्छेद नियम है न कारणत्म तादृश कारणत्म अर्थात ता द्रव्य निष्ठ ये होगा तो सकल संयोग कार्यता होगा अभी नयायिक में दो भाग होते हैं कुछ कहते हैं कि नित्य में भी संयोग होगा नित्य अर्थात नित्य विभू पदार्थ में नित्य परमाणु में संयोग मानते हैं नहीं मानते हैं मानते हैं किंतु तो जो नित्य विभू पदार्थ होते हैं काल दीज आत्मा ये सब में इस सब में संयोग कुछ लोग मानते नहीं हैं और कुछ मानते हैं क्योंकि संयोग का लक्षण होता है अपराप्त प्राप्ति संयोग अगर जो विभू पदार्थ है उनमें तो अप्राप्त ही नहीं है तो इसलिए अप्राप्त और प्राप्ति संयोग कैसे होगा इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि नित्य विभू भीगु। पदार्थ में संयोग नहीं होगा विभू का लक्षण वहाँ परिच्छि परिमाणवत्व राहित्यम तो वो हो जाएगा क्योंकि मूर्त को कह देंगे परिचिन्न परिमाणवत्व वहाँ सर्वमूर्त द्रव्य संयोजित्व तो नहीं हो पाएगा ना ठीक है हो जाएगा यह भी लक्षण है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगितम तो विभुत्म होगा संयोग रहेगा किंतु तो विभू का बीच में संयोग नहीं होगा सर्व मूर्त द्रव्य संयोग कोई विभू मूर्त नहीं है ना सर्व मूर्त द्रव्य संयोगी जो होगा वो विभू होगा आकाश भी विभू होगा काल भी विभू होगा तो ये सब विभू हो गए किन्तु विभुओं का बीच में संयोग नहीं होगा तो इसलिए कुछ संयोग हो जाएंगे जो नित्य संयोग होंगे कुछ लोग नित्य संयोग को मानेंगे कुछ लोग नित्य संयोग को नहीं मानेंगे जो लोग नित्य संयोग को मानेंगे उनके मत में संयोगत्व छिन्न संयोग जितने होंगे सभी कार्य हो जाएंगे क्या कुछ नित्य संयोग भी हो गया तो इसलिए नित्य संयोग अंगी कर्तर मत जो लोग नित्य संयोग को मानते हैं उनके मत में सकल संयोग कार्य में नहीं आएंगे नहीं आएंगे तो आपका जो अभी लक्षण होता है समवाय संबंध अवच्छिन्न संयोगिन्न कार्यता संयोगत्व अवच्छिन्न कहने से विभु संयोग भी आ जाएगा उसमें किंतु उसमें कार्यता नहीं रहेगी तो इसलिए वो लोग कहेंगे कि अभी संयोग का समवायिक कारणता अवच्छेद का द्रव्य इस प्रकार नहीं कह पाएंगे क्योंकि कुछ संयोग हो जो कार्य ही नहीं है इसलिए कहेंगे कि विभाग विभाग समवाय कारणता अवच्छेद का ये कहेंगे नित्य संयोग अंगी करतुर्म साधारणी न आह जो लोग नित्य संयोग को स्वीकार करते हैं उनके मत में फिर द्रव्य तो जाति कैसे सिद्ध करेंगे कहते हैं विभाग का समवाय कारणता पहले जो कहते हैं संयोग संयोगयोगव छिन्न कार्यता जो अनुमान था समवाय सम्बन्धावच्छिन्न संयोगिन्न कार्यता निरूपित कहते थे अभी समवाय सम्बन्धावच्छिन्न विभागत्व अवच्छ कार्यता कहेंगे तो विभाग जितने हैं सब कार्य होंगे क्योंकि जो नित्य का बीच में जो विभू विभू का बीच में संयोग मानते हैं किंतु विभू का बीच में विभाग नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं कि विभाग जितने होंगे सब तो कार्य ही होंगे संयोग कुछ नित्य हो जा सकते हैं किन्तु विभाग तो सब कार्य ही होंगे तो विभाग का जो समवाय कारण होगा उस समवाय कारण में कारणता कारणता का अवच्छेद अर्थात विभाग का समवायिक कारण द्रव्य ही होगा संयोग का समवायिक कारण नित्य जो संयोग हो गया विभुओं का बीच में उसका कोई समवायिक कारण होगा जो विभुओं का बीच में संयोग हुआ उनका समवायिक कारण होगा कोई नहीं होगा और वो किस संबंध से रहेंगे जो विभू पदार्थों का बीच में संयोग हुआ वो संयोग कौन सा सात पदार्थों में कौन सा पदार्थ है वो गुण है और दोनों संबंधी में विभु में किस संबंध से रहेगा समवाय संबंध से रहेगा किंतु ये जो दोनों विभू समवायिक कारण नहीं बनेंगे घटत्व घट में किस समझ से रहेगा घटत घट में किंतु तो घटतत्व का समवायि कारण घट हो जाएगा घटतत्व का समवायिक कारणम घट होगा होगा कारण का लक्षण क्या है समवाय कारण ये कार्य उत्पद्य तो ये घटतत्व कार्य है घटत्व तो कार्य नहीं है तो घटतत्व के लिए घट कारण समय कारण हो जाएगा कैसे अब लक्षण ही नहीं जा रहा है ना यत समवेतम कार्य उत्पद्यते अभी घटत्व तो कार्य है क्या नहीं है तो अब घटके से उसका समवायी कारण हो जाएगा घटत तो समवाय सम से रहेगा किंतु घटो उसका समवायिक कारण नहीं होगा क्योंकि घटत तो कार्य ही नहीं है इसी प्रकार की ये जो विभू संयोग हो गया ये कार्य नहीं होने से विभू पदार्थ उसका समवायिक कारण नहीं होगा किंतु रहेगा तो समवाय से। कौन रहेगा और किस समझ से रहेगा जाति व्यक्ति समवाय से रहेगा समवाह संबंध होने से समवाहिक कारण हो जाएगा ये कोई बात नहीं okay. जो लोग नित्य संबंध नहीं मानते हैं उनके लिए द्रव्यत्व का लक्षण कहने के लिए कह दिया कि विभाग समवाहि कारणता अवच्छेदगतया द्रव्यत्व जाति सिद्ध हो जाएगा ऐसे कहें द्रव्यत्व मूल में दिया विभाग सेवा समवाय कारणता अवच्छेद द्रव्यत्व सिद्धेर द्रव्यत्व सिद्धेर अर्थात दिनकरी में कहते हैं द्रव्य तो जाति सिद्धे है द्रव्य तो जाति की सिद्धि हो जाएगी क्वचित तथे पाठ तो सिद्धि जाति शब्द वहाँ मूल में है कहते हैं इसमें। अच्छा अभी कहते हैं समवाय संबंधावचिन्न, अवच्छिन्न विभागत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तात्म्य सम्बंधावच्छिन्न द्रव्य निष्ठ कारणता किंचित धर्मावचिन्न। अभी द्रव्य निष्ठ कारणता द्रव्य में रहा कारणता ये कारणता का जो अवच्छेद को होगा वो कहा रहेगा द्रव्य में ही रहना पड़ेगा अभी द्रव्य में कोई रहेगा और कारणता अवच्छेद को होगा आप कह देते कि द्रव्य में जो रह के कारणता अवच्छेद को होगा वही द्रव्य तो कह देंगे तो कोई कहेगा कारणता अवच्छेद होने के लिए गुणत्व भी कारणता अवच्छेद हो जाएगा गुणत्व तो कैसे कारणता अवच्छेद का होगा कारणता अवच्छेद को होने के लिए वो द्रव्य में उसका रहना पड़ेगा गुणत्व तो द्रव्य में रहेगा तो कहाँ रहेगा गुण में किस संबंध से समवाय गुण कहाँ रहेगा द्रव्य में किस समझ से समवाय समय तो स्व समवाय समवाय कहाँ जाएगा द्रव्य में आ गया तो स्व समवाय समवाय संबंध से गुणत्व कहाँ आ गया द्रव्य में आ गया तो आपको चाहिए कि द्रव्यनिष्ठ निष्ठा कारणता का अवच्छेद वो होगा जो द्रव्य में रहेगा अभी गुणत्व भी द्रव्य में रहेगा तो इसलिए कारणता का अवच्छेद को गुणत्व भी हो जाएगा आप चले थे द्रव्यत्व तो सिद्ध करने के लिए अभी सिद्ध हो जाएगा गुणत्व तो ये शंका लाने से कहते हैं देखिए रामरुद्री में दिया है गुणत्व अन्यथा सिद्धि रीति प्रतीक दिया है आश्रय आश्रयत्व तो रूप परंपरा संबंधे न गुण्स द्रव्य निष्ठ कारणता अवच्छेदक संभवात स्वपद स्वपद से लेंगे गुणत्व गुणत्व का आश्रय कौन हो जाएगा गुण और उसका आश्रय द्रव्य तो आश्रय आश्रयत्व किस में आएगा द्रव्य में स्वपद से गुणत्व इसलिए गुणत्व कहाँ गया द्रव्य में ये परंपरा संबंधे न गुणवत् द्रव्य निष्ठ कारणतावच्छेदक संभव गुणत्व भी द्रव्य में आ गया आने से गुणत्व भी कारणता हो जाएगा ये दोष दिखाने से समाधान दिन करीने अतः यद्यपि गुणत्वेन अन्यथा सिद्धि आप अनुमान से चले थे कारणतावच्छेदकत्वेन अवच्छेदक द्रव्य की सिद्धि करने के लिए अभी कहते हैं गुणत्व सिद्ध हो जाएगा तो गुणवन अन्य सिद्धि संभवती तथापि तो समाधान देते हैं साक्ष्यत संबंध संबद्ध धर्म बाधे सती एवं अनुमिते है परंपरा संबद्ध संबद्ध धर्म विषयत्व अनुमिति से आप एक धर्म का सिद्धि करने चले थे जिस धर्म का सिद्धि करने चले थे कारण था अवच्छेद वो एक साक्ष्यत धर्म लेना चाहते थे आप भी एक परंपरा धर्म को लेना चाहते है अनुमिति सर्वदा साक्षात धर्म को विषय करेगा अगर साक्षात धर्म सिद्ध कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो परम्परा धर्म को लेगा अभी हम कारणता अवच्छेद धर्म को सिद्ध करना चाहते हैं और साक्षात धर्म जो द्रव्य में रहेगा वो उपलब्ध है अब उसको छोड़ करके परंपरा संबंध से जो द्रव्य में रहेगा उसको नहीं ले पाएंगे अनुमिति का विषय जो साक्षात धर्म होगा उसको लेना चाहिए परम्परा संबंध से जो धर्म होता है उसको नहीं लेंगे साक्षात संबद्ध धर्म उसका अगर बाद हो जाएगा बाद है सती अनुमिते है परंपरा संबद्ध धर्म विषयत्व अनुमिति परंपरा संबंध से जो धर्म रहता है उसको विषय करेगा कारण था अवच्छेद तत्व न परम्परा संबंध से रहने वाला द्रव्य में कौन धर्म रहेगा परंपरा संबंध से गुणत्व अनुमिति तभी गुणत्व को विषय करेगा अगर साक्षात संबंध से कोई धर्म प्राप्त नहीं हो रहे तो जब साक्षात संबंध धर्म का बाद हो जाएगा तभी परंपरा संबद्ध धर्म को लिया जाएगा तो यहाँ साक्षात संबद्ध धर्म प्राप्त है तो परंपरा संबद्ध धर्म को नहीं लिया जाएगा इदम उपलक्षण इदम उपलक्षण अर्थात विभागत्व तो विभागत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तो, कारणता कारणतावच्छेद्रव्यत्व का सिद्ध करना ये हो गया उपलक्षण अर्थात और भी हो सकते हैं क्या दिखाते हैं द्रव्यवती द्रव्यातरा समवायन द्रव्य से प्रतिबंधकत्व कल्पनीय द्रव्यवती घट समय समझ कहाँ रहेगा कपाल में तो द्रव्यवत कौन हो जाएगा कपालम द्रव्य द्रव्यवती अटल कपाल अभी जब घट बन गया कपाल में घट है अभी घटांतर का प्रागभाव है नहीं है है तो तभी जो कपाल में घट बना हुआ है वो दोनों कपाल विद्यमान है नहीं है है और घटांतर की प्रागभाव है नहीं है तो सभी कारण कलाप विद्यमान है अभी क्यों घटांतर की उत्पत्ति नहीं होगी ये शंका करने से उत्तर देते हैं द्रव्यवती द्रव्यांतर अनुपथ्या द्रव्यवती द्रव्यवती कपाले द्रव्यांतर द्रव्यांतर कौन घटांतर घटांतर अभी द्रव्यवती द्रव्य कौन है घट द्रव्यवती द्रव्यवान द्रव्यवत कौन है कपाल तो द्रव्य कौन है घट अर्थात तो घटवती कपाले द्रव्यांतर घटांतर की अनुत्पत्ति नहीं होगी क्यों नहीं होगी सभी तो कारणकलाप विद्यमान है अनुत्तिया फिर क्या हुआ द्रव्य से घट घटवती कपाले खाली द्रव्यांतर अनुपत्या द्रव्य द्रव्यांतर अनुपत्या द्रव्यपति बना है ना हाँ वो चाहिए नहीं तो द्रव्ये द्रव्यांतर उत्पत्ति कहने से द्रव्य अर्थात तो कपाल भी द्रव्य होगा किंतु आप द्रव्ये कह करके कपाले कहेंगे तो द्रव्यांतर कह करके कपालांतर लेना पड़ेगा नहीं तो अनुया आपका ठीक नहीं आएगा इसलिए पहले द्रव्यपति लेना पड़ेगा अर्थात तो घटवती कपाले घटांतर अनुपथ्या कारण कलाप विद्यमान होने पर भी अगर कार्य नहीं हो रहा है भी कहेंगे प्रतिबंधक है तो यहाँ द्रव्यपति द्रव्यांतर अनुपत्या प्रतिबंधक स्वीकार करना पड़ेगा प्रतिबंधक कौन होगा कहते समवाय न द्रव्य से प्रतिबंधकत्व समवाय संबंध न द्रव्य प्रतिबंधक बन जाएगा कौन द्रव्य प्रतिबंधक बनेगा घटक किसका प्रतिबंधक बना घटान्तर का द्रव्य से प्रतिबंधकत्व अभी प्रतिबंधक हो गया द्रव्य प्रतिबंधकता किसमें द्रव्य।, द्रव्य में प्रतिबंधकता तो।, तो कह रहे हैं कि प्रतिबंधकता अवच्छेदक या द्रव्य तो जाति सिद्धि हो जाएगी पहले का उपलक्षणम अर्थात विभाग का समवायिक कारणता अवच्छेदक न द्रव्यत्व सिद्धि हो गई अभी कहते हैं कि द्रव्य में द्रव्यांतर अनुत्पत्ति ये कोई प्रतिबंधक के चलते प्रतिबंधक कौन हुआ द्रव्य इसलिए प्रतिबंधकता अवच्छेद ना द्रव्य तो जाति की सिद्धि हो जाएगी ये अर्थात ये अन्य उपाय भी है अच्छा ठीक है अभी द्रव्य हो जाएगा प्रतिबंधक और प्रतिबद्ध कौन हो जाएगा कहते जो द्रव्यंतर हो रहा था उसे प्रतिबंध तो वो प्रतिबद्ध सब अर्थात वो भी कार्य हो सकते थे किंतु ये प्रतिबद्ध कर दिया जो पूर्व उत्पन्न हो गया द्रव्य वो प्रतिबद्ध कर दिया तो प्रति प्रतिबंध कर दिया प्रतिबद्ध कौन हो जाएंगे तो कहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु ये चार द्रव्य ये प्रतिबद्ध हो जाएंगे आकाश प्रतिबद्ध होगा आकाश तो उत्पन्न ही नहीं होगा और आगे काल दीघ आत्मा मन ये सब प्रतिबद्ध नहीं होंगे इसलिए कहते है हैं प्रतिबद्धता है प्रति अवच्छेदकू तो पृथिवी आदि चतुष्ट मात्र भूतत्व एवं भूतत्व कितने में रहना चाहिए पांच में तो उसमें आकाश एक हो गया जो कि प्रतिबद्ध नहीं होगा वो कार्य ही नहीं है इसलिए कहते हैं प्रतिबद्धता अवच्छेदकम तु पृथिवी आदि चतुष्ट मात्रवृत्ति भूतत्व तो पृथ्वी आदि चार में रहने वाला जो भूतत्व नित्य व्यावृतत्व नित्य हो गया आकाश वो प्रतिबद्ध नहीं होगा नहीं होने से नित्य व्यावृत्त पृथ्वी आदि भूत चतुष्टय मात्र वृत्ति भूतत्व ये हो जाएगा प्रतिबद्धता का अच्छा अवच्छेद का भूतत्व को आप प्रतिबद्धता अवच्छेद के लिए तो प्रतिबद्ध कौन हो जाएंगे जो आपका द्रव्यांतर तो अगर द्रव्यांतर से आप चार को लिए जो द्रव्य कहते हैं वो जो द्रव्य है वो भी कार्य है नहीं है है वो प्रथम उत्पन्न हो गया तो इसलिए जो द्रव्य कहने से वो जो द्रव्य है जो प्रथम उत्पन्न हो गया कार्य उसका प्रतिबंधक कहते हैं और जो द्रव्यंतर जो उत्पन्न नहीं हो रहा है उसका प्रतिबद्ध कहते हैं प्रतिबद्धता अवच्छेदक में कार्य कह करके चार को ले लें तो प्रतिबंधकता में क्यों द्रव्य को ले लिए वो भी तो जो पूर्व उत्पन्न हो गया द्रव्य है ना वो भी चार को लेना चाहिए था तो इसलिए कहते हैं भूतत्व से प्रतिबंधकता अवच्छेदकत्व तो हम प्रतिबंधकता अवच्छेदकत्व ने किसको सिद्ध कर दिए थे द्रव्यत्व को तो अभी पूर्व कहेगा कि प्रतिबद्धता अवच्छेदक अगर भूतत्व तो हुआ चार में रहने वाला तो प्रतिबंधकता अवच्छेदक भी चार में रहने वाला भूतत्व तो होना चाहिए भूतत्व तो से प्रतिबंधकता अवच्छेद तो तु। तो कहेंगे मूर्तत्व से तथा तो आदाय अगर आप भूतत्व तो को लेंगे प्रतिबंधकता अवच्छेद तत्व न तो फिर, तो फिर मूर्तत्व तो को ले जाइए तो वो भी हो जाए हो सकता है तो कहेंगे ठीक है अभी उसको लेंगे कभी मूर्तत्व को नहीं ले फिर के भूतत्व अभी दोनों में विनीगमना क्या है कहेंगे कि आप भूतत्व तो को लीजिए कहें भूतत्व तो क्यों लेंगे मूर्तत्व तो क्यों नहीं लेंगे वो कहेंगे ठीक है मूर्तत्व तो ले लेंगे फिर क्या कहेंगे मूर्तत्व तो क्यों भूतत्व <laughs> तो नहीं लेंगे इसको कहते हैं विनिगमना बिरह अभी विनिगमना बिरह अर्थात मूर्तत्व भूतत्व के बीच में विनिगमना नहीं हुआ तो अभी क्या कहेंगे इसलिए द्रव्यत्व से प्रतिबंधकता अवच्छेद मूर्तत्व भूतत्व प्रतिबंधकता अवच्छेदक किसको कहेंगे विनिगमना हो गया तो द्रव्यत्व को प्रतिबंधकता अवच्छेदक मान लेंगे कहेंगे ठीक है मूर्तत्व भूतत्व में विनिगमना हो गई अभी द्रव्यत्व लिए तो अभी द्रव्यत्व लेंगे ना भूतत्व लेंगे द्रव्यत्व लेंगे ना मूर्तत्व लेंगे विनिगमना द्रव्यत्व के साथ भी होगा इसको दिए हैं द्रव्य प्रतीक दिया है रामुद्र में द्रव्यवस्य ननु उसका पूर्व ननु द्रव्यवस्थ प्रतिबंधकता अवच्छेद भूतत्व मूर्तत्वाभ्याम विनिगमना विरहताद्यम पहले भूतत्व मूर्तत्व के बीच में विनिगम हो रही थी अभी और द्रव्यत्व के लिए तो अभी तीनों का बीच में विनिगमन आ जाएगा तो अर्थात तो नहीं एक एकत्र पक्षपात नहीं हो पाया अभी तीनों बराबर हो जाएंगे इसलिए कहते हैं कि द्रव्यत्वस्य प्रतिबंधकता अवच्छेदत्व तो धर्मी ग्राहको मान इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं देखिए रामरुद्री में दिया है, धर्मी ग्राहक मान अर्थात तो द्रव्यत्व साधक अनुमान अभी प्रतिबंधकता अवच्छेदक द्रव्य तो का सिद्ध किया जा रहा है तो ये भिन्न अनुमान ये हो जाएगा तो यहाँ कहेंगे ऐसा ही अनुमान थोड़ा लिख लेना पड़ेगा पृथ्वी आदि ये एक प्लेन पेपर रख सकते हैं हमारे पास बहुत है जो प्रेस वाला हमको देता है ना प्रूफ संशोधन करने के लिए आप लोग ले करके रख सकते हैं फोल्ड कर देंगे उसका एक साइड खाली रहता है यहाँ लिखने के समय में लिख लेंगे उसमें फिर कमरे में अच्छा पुस्तक में लिखना है तो नहीं तो कुछ प्लेन पेपर रख लेना है खाता रखना तो अच्छा है कि किंतु तो थोड़ा आलसी हो जाते हैं महात्मा कितना ड्रोएंगे कम से कम एक पेज रख लेना पृथ्वी पृथ्व्यादि चतुष्ट निष्ठ प्रतिबद्धता निरूपित निरूपित प्रतिबंधकता प्रतिबंधकता निबंधकता दव्यतिर्मावच्छिबंधकता जैसे मणिनिष्ठ प्रतिबंधकता मणिनिष्ठ प्रतिबंधकतावत प्रतिबंधकता पृथ्व्यादि चतुष्ठ निर्माचित प्रतिबंधकता है ना स्त्रीलिंग धर्मिन्ना आगे दृष्टांत तो देते हैं दाह निष्ठ प्रतिबंधकता बथ प्रतिबंधकता अच्छा वो तो पूर्व में रह जाएगा मतलब क्यों त्वात। ये हेतु तो पूर्व में आएगा हाँ ठीक है प्रतिबंधकता प्रतिबद्धता निरूपित मणिनिष्ठ प्रतिबंधकतावत तभी सिद्धांत यह कह रहा है कि हा अच्छा ये रामरुद्री में और एक पंक्ति देखें द्रव्यत्व साधक धर्मी ग्राहक मानती वो प्रति क्या आगे द्रव्यत्व साधक अनुमान न ये जो द्रव्य प्रतिबंधकता उसका अवच्छेदक द्रव्यत्व ये हो गया द्रव्यत्व साधक अनुमान तू कहते हैं तथा चतिबंधकता अनवच्छेदक द्रव्य में न सिद्धेत आप अभी कहते हैं कि भूतत्व मूर्तत्व के साथ द्रव्यत्व का विनिगमना भी होगा दोनों सिद्ध के बीच में विनिगमना विनिगमना भी रह यह विचार होता है जहाँ एक सिद्ध है और दूसरा असिद्ध है वहां विनिगमना विनिगमना विरह ये विचार नहीं हो पाएगा क्योंकि एक अभी असिद्ध है वो सिद्ध होने के लिए आ रहा है जब एक सिद्ध नहीं हुआ सिद्ध होने के लिए आ रहा है वहाँ अगर आप बिनीगमना विरोह कहेंगे तो फिर ये जो असिद्ध है वो सिद्ध ही नहीं हो पाएगा दोनों क्लिप्त का बीच में बिनीगमना हो रहा है बिनिगमना विरोह हो रहा है दोनों सिद्ध हैं आप कहते हैं इसको लेंगे अथवा इसको तो लेंगे अगर एक उसमें सिद्ध ही नहीं है तो आप कैसे कहेंगे कि बिनीगमना विरोह होगा एक ही तो विद्यमान है और बिनीगमना विरोह कहा तो बिनीगमना तो उसी को लेना है इसलिए बिनीगमना विरोह वही होगा जहाँ दोनों सिद्ध आपके सामने उपस्थित हैं भूतत्व तो, मूर्तत्व तो, दोनों ही सिद्ध हो रहे हैं और उनसे विनिगमना विरह कहेंगे किंतु तो द्रव्यत्व के साथ भूतत्व तो, अथवा द्रव्यत्व के साथ मूर्तत्व तो, ये विनिगमना बिरह नहीं होगा क्यों नहीं होगा मूर्तत्व अथवा भूतत्व सिद्ध हुए हैं और आप अनुमान से कारणता तो ना द्रव्यत्व को सिद्ध करना चाह रहे हैं तभी द्रव्यत्व क्लिप्त नहीं है तो क्लिप्त और अक्लिप्त में विनिगमना विरह नहीं हो पाएगा इसको दिए हैं वही देखिए पंक्ति देख रहे थे तथा तथा द्रव्य ऊपर में दिए हैं प्रतिबंधकता अनाव्छेद्रव्योक विनगमना विरह तर्क दिखा करके प्रतिबंधकता का अवच्छेद नहीं मानेंगे तो द्रव्यमें न सिदेत अगर सिद्धि नहीं होगी तो क्लिप्तर वस्पर विनमना विरह दोनों सिद्ध है तो बिनीगमना विरह होगा इसको लेंगे अथवा तो उसको लेंगे ना तो क्लिप्त तो से अक्लिप्त है ना एक, एक क्लिप्त तो है दूसरा अक्लिप्त तो है उसमें विनिगमना विरह नहीं होगा क्योंकि एक ही सिद्ध है उसी को ही लेना पड़ेगा तभी द्रव्य तो अभी तो अनुमान से द्रव्यो को सिद्ध कर रहे द्रव्य तो अगर सिद्ध हो गया अनुमान से सिद्ध हो गया केन सिद्ध हुआ प्रतिबंधकता अवच्छेद सिद्ध हो गया हमारा तो आवश्यकता है कि द्रव्यव को प्राप्त करना अतः द्रव्य मिल गया थो थो थो थो दुद थो अभी द्रव्यत्व सिद्ध हो गया कैन रूपेण सिद्ध हुआ कारणता अवच्छेद न तो कारणता अवच्छेद न अगर सिद्ध हुआ फिर वहां मूर्तत्व कारणता अवच्छेद कैसे आ पाएगा ये तो उसी धर्म को लेकर के सिद्ध हो गया कारणता अवच्छेद को तु ही द्रव्य तो सिद्ध हुआ अगर मूर्तत्व आकर कहेगा मैं भी कारणता अवच्छेद को बनू फिर द्रव्य तो सिद्ध होगा अगर द्रव्य तो एक बार सिद्ध हो गया जिस धर्म को लेकर के उस धर्म धर्म से उसको कोई विच्युत तो नहीं करवा पाएगा क्योंकि उसी धर्म को लेकर के तो सिद्ध हुआ आगे पंक्ति उसको देखे और थोड़ा आपका विषय का थोड़ा स्पष्टीकरण कर रहा है द्रव्यत्व से प्रतिबंधकता अवच्छेदक द्रव्यत्व प्रतिबंधकता का अवच्छेदक कैसे बन रहा है कहते हैं धर्मी ग्राहक मानस सिद्ध होता है धर्मी कौन हो गया प्रतिबंधक प्रतिबंधक कौन हो रहा है प्रतिबंधक हो रहा है द्रव्य तो प्रतिबंधकता अवच्छेद को कौन होगा द्रव्यत्व तद्रव्यत्व तो प्रतिबंधकता का अवच्छेद प्रतिबंधकता अवच्छेदत्व तो किसने रहेगा द्रव्य में इसलिए द्रव्यत्व हो गया धर्मी तो ग्राहक मान कौन हो गया अनुमान तो उसी अनुमान से द्रव्यत्व की सिद्धि हो रही है अगर केन रूपेण कारणता अवच्छेद न और आप कारणता अवच्छेदक में विनिगमना विरह लाएंगे हम मूर्तत्व तो की बना सकते हैं द्रव्यत्व भी बना सकते हैं कारणता अवच्छेद का अगर आप मूर्तत्व तो को कारणता अवच्छेद बना देंगे तो फिर द्रव्यत्व की सिद्धि होगी नहीं हो पाएगी तो इसलिए कहते हैं कि अभी क्योंकि द्रव्यत्व का सिद्धि ही नहीं हो रहा है इसलिए विनिगमना विरह हो नहीं पाएगा तो बिनी का मना विरह नहीं हुआ तो फिर मूर्तत्व का आने का और बात नहीं है द्रव्य तो ही सिद्ध होगा तो इसमें और थोड़ा विचार भी आगे चल सकता है और थोड़ा देख लीजिए आगे तीन दिन और छुट्टी है करें <laughs> अच्छा समय हुआ ओम शंकर शंकराचार्य केशव सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत मूर्तिभा ओम शुष्ण कल हमें उपदेव शास्त्री पाठ में बोला था साढ़े तीन बजे करेंगे ना नहीं बोला बोला था न